श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग प्रथम चार वर्ष की अन्य घटनाएं श्री राम कृष्ण देव की दिव्य उन्माद अवस्था संबंधी आलोचना श्री राम कृष्ण देव के साधक जीवन के संबंध में अब तक जो विवेचना की जा चुकी है उससे यह बात निश्चयात्मक रूप से कही जा सकती है कि काली मंदिर के जन साधारण की दृष्टि में वे उस समय पागल जैसे प्रतीत होने पर भी किसी मस्तिष्क विकार या रोग जनित साधारण उन्माद अवस्था में नहीं थे ईश्वर दर्शन के निमित्त उनके हृदय में तीव्र व्याकुलता का उदय हुआ था एवं उसी के प्रभाव से वे उस समय अपने को संभाल नहीं पा रहे थे अग्नि अग्निशिखा कि भांति ज्वालामयी उस व्याकुलता को निरंतर हृदय में धारण कर साधारण विषयों में साधारण व्यक्तियों की तरह होने में समर्थ ना हो सकने के कारण ही लोग उन्हें पागल समझने लगे थे वैसा व्यवहार उस स्थिति में कैसे संभव हो सकता है? हृदय की तीव्र वेदना जब मानव की स्वाभाविक सहन शक्ति को अतिक्रमण कर जाती है उस समय कोई भी व्यक्ति बाहर एक प्रकार तथा भीतर अन्य प्रकार की भावना रखकर संसार में सबके साथ मिलकर नहीं चल सकता है यह कह सकते हो कि सबकी सहन करने की क्षमता एक सी नहीं होती है कोई स्वल्प स्वल्प सुख दुख में ही विचलित हो उठता है और कोई उन दोनों के गहरे वेग को अपने हृदय में धारण करने के पश्चात भी समुद्र की तरह अचल अटल बना रहता है अतः श्री राम कृष्ण देव में सहन करने की क्षमता कितनी थी या कैसे समझी जा सकती है इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि उनके जीवन की अनान्य घटनाओं की पर्यालोचना करने पर यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होगा कि उनकी सहन शक्ति असाधारण थी दीर्घ द्वादश वर्ष पर्यंत आधा पेट खाने पर या उपवास करने पर तथा अनिद्रा अवस्था में जो निश्चल रह सकते हों अतुल संपत्ति बारंबार चरणों में उपस्थित होने पर भी उसे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधक मानकर जो उससे भी अधिक बार उनका प्रत्याख्यान कर सकते हों ऐसी कितनी ही बातें उनके संबंध में कही जा सकती है उनके शरीर तथा मन के असाधारण धैर्य के बारे में भला क्या और कुछ कहना शेष रह जाता है अज्ञ व्यक्तियों ने भी ही उनकी उस स्थिति को रोगजनिक समझा था साधकों ने नहीं उस समय की घटनाओं की विवेचना करने से यह पता चलता है कि कामकांचन में उन्मत्त बद्ध जीवों की दृष्टि में ही उनकी उपरोक्त दशाएं रोग जनित प्रतीत होती थी यह देखने में आता है कि मथुरानाथ जी को छोड़कर उस समय दक्षिणेश्वर काली मंदिर में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था जो कल्पना या युक्ति की सहायता से उनकी मानसिक स्थिति के बारे में आंशिक रूप में भी कुछ निर्धारित कर पाया हो श्री केनाराम जी भट्टा श्री राम कृष्ण देव को दीक्षा देकर कहाँ चले गए इसका कुछ पता नहीं चलता है क्योंकि उस घटना के बाद उनके संबंध में हृदय अथवा अन्य किसी ने हमसे कुछ भी नहीं सुना है से हमने कुछ भी नहीं सुना है मंदिर के मूर्ख तथा लोलोप कर्मचारियों ने श्री रामकृष्ण देव के तत्कालीन क्रियाकलाप तथा उनकी मानसिक स्थिति के संबंध में जो सूचना प्रदान की है उसे कभी प्रामाणिक नहीं माना जा सकता अतः उस समय काली मंदिर में समागत सिद्ध तथा साधकों ने उनकी स्थिति के बारे में जो कुछ कहा है वही एकमात्र विश्वस्त प्रमाण है स्वयं श्री रामकृष्ण देव तथा अन्यन्क्तियों से उस विषय में जो कुछ सुनने में आया है उसके अनुसार यह विदित होता है कि उनको पागल मानना दूर रहा प्रस्तुत उनके संबंध में सर्वदा उन लोगों की बहुत उच्च धारणा थी तत्कालीन कार्यों को देखकर श्री रामकृष्ण देव को रोगग्रस्त नहीं कहा जा सकता परवर्ती समय की घटनाओं की आलोचनात्मक मीमांसा से हमें यह ज्ञात होगा कि ईश्वर प्राप्ति की प्रबल व्याकुलता में श्री रामकृष्ण देव जब तक संपूर्णतया देह ज्ञान रहित नहीं हो जाते थे तब तक शारीरिक कल्याण के निमित्त जिस व्यक्ति के द्वारा जो कुछ कहा जाता था वे तत्काल ही उसका पालन करते थे पांच व्यक्तियों ने मिलकर कहा उनकी चिकित्सा होनी चाहिए वे उनके लिए तैयार हो गए उन्हें कामार पुकुर उनकी मां के समीप ले जाया जाए वहां जाने के लिए भी सम्मत हो गए उनके विवाह की व्यवस्था की जाए इसमें भी उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की ऐसी स्थिति में उनके आचरणों की तुलना किसी उन्मत्त व्यक्ति के साथ कैसे की जा सकती है पुनः यह देखने में आता है कि दिव्योन्मा दशा को प्राप्त होने के समय से श्री रामकृष्ण देव विषयी लोगों तथा विषय संबंधी कार्यों से सदा दूर रहने के लिए प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग जहाँ एकत्रित होकर देव पूजन अथवा कीर्तनादि करते थे वहाँ जाने एवं उन कार्यों में सम्मिलित होने के निमित्त किसी प्रकार की आपत्ति करना तो दूर रहा तदर्थ वे अत्यंत आग्रह प्रकट किया करते थे वराहनगर में श्री दस विद्या का दर्शन कालीघाट में श्री जगदम्बा के दर्शन के निमित्त गमन तथा उस समय से प्रायः प्रतिवर्ष पानीहाटी के महोत्सव में सम्मिलित होना ये सब बातें उपरोक्त तथ्य की द्योतक है उन स्थानों पर भी शास्त्रज्ञ साधकों के साथ कभी कभी उनको दर्शन तथा संभाषणा दि हुए थे उस संबंध में हमें जो कुछ थोड़ा बहुत विदित हुआ है उसके आधार पर हम यह जान पाए हैं उन साधकों ने भी उन्हें उच्च आसन प्रदान कर दिया था